पश्ये ओ वक्रंथ्या वज्रं पशे मक्षता स्थिर सुंसस्त्र शेम के प्रेदिका आगम प्रकरण के कारिका के ऊपर कुछ विचार कर रहा था जिसमें कारिका में कहा था अनादि अनादिमा शो यदा जीव प्रबुद्ध है अजम अनद्रम अस्वप्नम अद्वैत हु तदा यदा कदाज अनादिमाश जीव है अनादि माया अनादि अनादिकालीन अज्ञान महत् ममता से घिरा हुआ ये माया है ऐसे जी जब जंग जाता है इसको जगाने के लिए कोई उपदेश करेंगे नाशी तुम संसारी इत्यादि तुम ये आड़मांस के पुतला नहीं हो तुम सचि आत्मा हो ऐसा करके कोई जगाने वाला मिल जाए जब जग जाता है तो अपने को एक संसारी समझता था पूर्व क्षण में अब तुरंत अजम अनिद्रम अश्वत्नम अद्वैतम ये पांच विशेषण शुक्त अपने को समझता है अजम अजन्मा समझता है एक क्षण पहले तक उपदेश मिलने से पूर्व तक अपने को जन्म वर्ण के चक्कर वाला समझता था अब अजम अजन्मा समझता है अनिद्रम अज्ञान रहित समझता है पहले बोलता था मैं अज्ञानी हूं अज्ञानी हूं कहता था ऐसा और अश्व अन्यथा ग्रहण से रहित समझता है देहादिग्रहण से रहित हो जाता है ज्ञान ग्रहण देहादि ग्रहण देहादिंग और अद्वैत अपने को दूसरा कोई ने भावना में पहुंच जाता है ये स्थिति ये कहा भाष्य हो गया धर्मिका के साथ कदा तत्व प्रति बोलो विपर्या दुर्भोग अपेक्षा कहा तत्व ज्ञान जब होगा आत्मज्ञान कब हो? विपरीत बुद्धि का नाशक कब बनेगा अपेक्षा होने पर कहा अनादिमायाद कहा अनादिमाया वो अजीब जब जल जाता है तो फिर विपरिया समाप्त हो जाएगा एक ठीक प्रति है प्रतिबुद्धिमानम तत्वों में विश्रष्टी है जो जगनारूप तत्व है स्वरूप है उसी को विशेषण हो हैं पांच है अजम आरिद्रम अस्वप्नम अद्वैत चार है विशेषण है उस काल में ऐसा समझता है अजन्मा समझता है अज्ञान का अभाव समझता है और अन्यथा ग्रहण का अभाव समझता है अद्वैत समझता है ये का। अर्थम निर्देश भाष्य में कहना चाहते हैं जीव शब्द का जो वाच्यार्थ होता है उसका निर्देशन करते जीव शब्द का लक्ष्यार्थ में तो वो समझेगा अजम अनित्र अस्वप्न आदि समझेगा जो पहले अपने को जीव समझता था वो या अपने जीव समझता है उपदेश के पश्चात किंतु पहले जीव जीवसाध वाच्य मात्र जीव शब्द का वाच्य अर्थ क्या होता है हर शब्दों का एक वाच्यार्थ होता है एक लक्ष्यार्थ होता है जीव शब्द का वाच्यार्थ संसारी मैं एक मनुष्य हूँ यह भावना में जब तक होगा वो जीव है ये भाष्य में कहते हैं यो संसारी जीव है संसार संसार में रहने वाले को संसारी कहते हैं एक शरीर छोड़ना दूसरा प्राप्त करना दूसरा छोड़ना तीसरा प्राप्त करना कर्म के आधार पर खुलना यह संसारी जीव संसारी जीव ये कहा ठीक आपने कहते हैं परमात्मा ही जीव में संसार भावापन्न संसारती परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त होकर के संसार को प्राप्त होता है वो परमात्मा ही उपाधि के कारण जीवत्व प्राप्त करके घूमता है उपाधि हटाता है तो परमात्मा परमात्मा ही जीव परमात्मा ही है किंतु के कारण से जीव रूप प्राप्त प्राप्त करके संसार को प्राप्त होता है तस्य कथम जीव भावा भावापत्ति आशंक कार्य कारण बदता परमात्मा है फिर जीव भाव को कैसे प्राप्त हो गया कैसे प्राप्ति होगी जीव भाव तो कहा कार्य और कारण से बंधन में प्रत्येक कारण मान अज्ञान और कार्य माने थूल सूक्ष्म शरीर इनके चक्कर में पड़ा है तस्य कथम जीव वो जो परमात्मा यदि है तो उस परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति कैसे शंका हो गई तो उत्तर में कहा कार्य का कारण बद कार्य और कारण दोनों से बना हुआ है थूल सूक्ष्म शरीर कार्य में है और कारण शरीर जो अज्ञान है वो कारण शरीर इनसे बना हुआ है सवय लक्षण है ना वो दोनों से बना हुआ है कारण रूप से भी पता है तो कार्य रूप से भी पता है अज्ञान से भी पता है अज्ञान के कार्य से भी तो तो ये तो था। था था। वारी है ये शरीर आदि में आत्मबुद्धि अज्ञान का कार्य है स उपय लक्षण तत्व प्रतिबोध रूपेणा दीजात्मना वो जो जीव है दोनों प्रकार से बना हुआ है क्योंकि तत्व का अप्रतिबोध रूप अज्ञान आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं के द्वारा बीजात्मा बीज रूप में है थूल सूक्ष्म शरीर का बीज रूप में कार्य के बीज रूप में उसके द्वारा और अन्य दूसरा को शरीर आदि है जैसे रज्जु को सर्प मानना अन्यथा ग्रहण है ये दोनों के द्वारा अनादिकाल परिवर्तन कब से शुरू हुआ क्या अनादिकाल से है संग संभव नहीं किया जा सकता प्रवर्तन आया लक्षण है ना जो तो माया स्वरूप को माया कहा तत्व प्रोध स्वरूप और अन्यथा ग्रहण स्वरूप भी माया कहा है तत्व को न जानना यही माया है और अन्य को अन्य समझना है माया है माया लक्षण है ना स्वप्न ना यही स्वप्न है माया स्वरूप स्वप्न इसके द्वारा ममा एयम पिता इत्यादि बोलने लग जाता है ये मेरे पिताजी हैं। एक शरीर को बोलता मेरे पिता है दूसरे को बोलता है एम मामा पुत्र है, है इत्यादि स... मैंने संसारी बन करके संबंध जोड़ता रिश्ता जोड़ता एक दूसरे से ऐसे ऐसी हो जाती है नवता अयम नाती है मेरा, ऐसा बोलता है क्षेत्र में क्षेत्र मेरा है ऐसा बोलता है पसव मे पश है ये मेरे पशु है सब ये अहम ऐसा हूं स्वामी मैं इनके स्वामी हूँ मालिक हूँ ऐसी भावना बनता ये सोया हुआ सोई हुई व्यवस्था है ये जब ये भावना है तो माया से सोया हुआ है सुखी दुखी कभी सुखी होता हूँ कभी दुखी होता हूं इत्यादि क्षय तो अहम अने इनके दुर्घला हो जाने पर मैं हो जाता इनके मतलब गया अथवास ना इनके बढ़ने पर मेरी वृद्धि हो जाती है खुशी हो जाती है इत प्रकार स्वप्न स्वप्न स्वप्न स्वप्न इसी प्रकार के स्वप्न को जब तक देखता है तब तक वो संसारी होता है जीव होता है स्वप्न स्थानद हुए भी प्श्चन दोनों स्थानों में जागृत में भी स्वप्न में भी स्वप्न ही देख रहा है क्यों अन्यथा ग्रहण था स्वप्न अन्यथा ग्रहण करता है वो का, वो स्वप्न है उसके यहाँ भी अन्यथा ग्रहण है स्वप्न में अन्य स्वप्न है जागृत स्वप्न दोनों स्थानों में स्वप्न ही देखता है प्वन ऐसा देखता हुआ मान पास सुप्त तो ऐसा सोया हुआ सुप्त और जब सोया हुआ होता है उस स्थिति में कोई न कोई उसके लिए उपदेश की आवश्यकता होती है जगाने के लिए जैसे घरों में बालक सो जाते हैं तो माँ जगाती है इस प्रकार भी जगाने वाले की आवश्यकता होगी सुप्त हो यदार्थ वेदांतार्थ तत्व तो अभिज्ञान जब वेद वेदांत के जो तत्व तो है जीव प्रमुख ऐक्य शरीर आदि से अतिरिक्त तत्व तो है वेदांत का तत्व उसके अर्थ का तत्व का अभिभिज्ञ जानने वाला वेदांत का जो आएक, अर्थ होता है ऐके जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य इसको वास्तविक स्वरूप को समझने वाला जो परम कारुणिक कोई गुरु मिल जाए उसको वो गुरु क्या उपदेश करे नाशी एवं तुम जिस प्रकार तुम अपने को मान रहे हो मैं उनका पुत्र हूं यह मेरे पिता है या मेरे पोता है ये कैद मान रहे हो ये तुम ऐसे नहीं हो ये पंचभूत का कार्य तुम नहीं हो यह हो तुम हेतु फलात्म का जो कार्यकारण भाव में विभक्त संसार है ये तुम नहीं हो ये कारण हेतु वाने कार्यकार है पिता कारण होगा जो तो पुत्र कार्य होगा इत्यादि कार्यकार व्यवस्थित है ऐसा संसार तुम संसारी नहीं हो किंतु तत्व तो तुम तो वही तत्व तो परमात्म हो परमात्मा हो प्रतिबद्यमान हो जब ऐसा जगाया जाता है यदा जब ऐसा होता है तदा एवं प्रतिबुद थे उस स्थिति में ऐसा जानकारी मिलती है, उसको ऐसा जग जाता है क्या जगता है अजम अनिद्रम अस्वप्न अद्वैतम बुद्ध थे तथा तब मानता है मैं अजन्मा हूं अज्ञान रहित हूँ और मैंने अनिथाग्रहण से रहित हूँ अद्वैत ऐसा समझता है बात ठीक है देखेगा परमात्मा उभय लक्षण है ना स्वापे न सुप्तो जीवो भवती है जब परमात्मा दो प्रकार से बंधन से युक्त हो जाता है सो जाता है तो उस काल में जीव नाम प्राप्त करता है परमात्मा उभय लक्षण है न स्वापे न दो प्रकार के स्वप्न है जागृत भी स्वप्न है स्वप्न भी स्वप्न है अनाथा ग्रहण है इस प्रकार से जब सो जाता है अनादिमाया के कारण सो जाता है तो उसी काल में जीव का हक कहा है परमात्मा शरीर इंद्रियादि से जो बच जाता है शरीर को मैं पाना मारने लग जाता है तो जीत भाग में आ जाता है स्वापस्य बक्षण प्रक्रिय जो स्वप्न है दो प्रकार के ही स्वप्न है ये है दिखाते हैं तत्व इत्यादि शब्द से कहाता तत्व प्रतिबद्ध रूपे और बीजात्मा एक स्वप्न यह भी है अज्ञान आत्मा अपने अपना ज्ञान नहीं है पंचभूतों को थैला को मई मय करके चल रहा है अपना ज्ञान नहीं है तत्व प्रतिबोध रूप तत्व का प्रतिबोध अपना स्वरूप का पहचान नहीं है उसको एक तो यह है, बना है क्या? अनादिकाल ना माया लक्षण दूसरा यह है कि अन्था ग्रहण बना हुआ किसी भी शरीर में क्या मानी शरीर को ही देखता रहा अपने को नहीं तो माया लक्षण है ना इत्यादि का ठीक है हम बोलते हैं माया लक्षण उभयत्र संबंध थे पूर्व के साथ भी संबंध होगा उसका जो तत्व रूपेण बीजात्म माया रूपेणा और अनादिकाल प्रवृत्ति है ना माया लक्षण है ये दोनों के साथ संबंध होगा माया लक्षण होगा कार्यकार का, दोनों के साथ होगा एक स्वप्न स्वप्न के द्वारा क्या देखता है तो आगे कहते हैं सुप्तम एवं विनती स्वया हुआ तो स्पष्टीकरण करते हैं कैसे सोता है सोना माने क्या बोलता है मम अयम पिता ये जो संबंध लगाता है जिस अवस्था में सोया हुआ है जो सोया हुआ है मामा आयम पिता पुत्रो आयम, ये मेरा पुत्र है ये मेरे पिता है ये नवता है ये नाती है एक क्षेत्र है मेरा खेत है ये खेत मेरा है ये पशु मेरे हैं वो इमे मे पश में अहम ऐसा स्वामी मैं इनके मालिक हूँ सुखी होता हूँ दुखी होता हूँ छी तो हम अने इनके कारण से मैं दुबला पतला हो जाता हूँ दुखी होता हूँ वर्दिता से कभी सुखी होता मेहनत प्रकारांवप्न इस प्रकार के स्वप्नों को देखता है जब तक ये ये स्वप्न है स्वप्न थान दो पश्चिम स्थान में स्वप्न देखता है स्वप्न दोनों में स्वप्न देखता है सुप्त होता है सुप्त होता है उसका एक ठीक है स्वाप परिगृहित सेव प्रतिबोध प्रतिबोध अवकाशो बहुत जो स्वया हुआ व्यक्ति होगा उसी को जगाना अविष्ट है इसलिए वहा गुरुजी जी उसको जगाएंगे उसके कोई पुण्य एकत्रित होगा अनेक धर्मों का पुण्य संस्कार एकत्रित हो तो कोई ना कोई गुरु मिल जाएंगे ऐसे वेदांत के मर्म के गुरु मिल जाएंगे उसको उपदेश करने के लिए ये रहे हैं स्वाप परिगृहित सेव जो हुआ व्यक्ति है ना प्रतिबोध बोधन अवकाशो बहुत उसी के लिए जगाना अवकाश होता है जगा हुआ को जगाना नहीं है उपदेश जो है अज्ञानी के लिए ही करना है ज्ञानी के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं वो जगा हुआ है क्या इस प्रकार शरीर आदि अमता ममता लेके चल रहा अज्ञान है वो उसी को जगाना है ये कहा प्रतिबोध मतदा किस तरह से जगाना चाहते हैं गुरु जी कहते नाशी तो, नाशी एवं त्व तो, हेतु तो फलात्मक है गुरु जी का जगाना ही है अच्छा छोड़ गया अच्छा यदा यदा वेदांत तत्वाभिज्ञ न परम कार्यक्रम गुरु जब उसके पुण्योदय कभी हो जाए अनेक जन्मों के पुण्य पुंज एकत्रित हो जाए तो कोई गुरु मिल जाए सदगुरु मिल जाए उसको तो जब वो मिलने पर बेदांत के अर्थ के तत्व के अभिभिज्ञ है वेदांत का अर्थ है जीवात्मा परमात्मा के अभिज्ञ जीवत्व मानने वाले को परमात्मा भाव में पहुंचाना वेदांत का अर्थ होता है उस तत्व को जानने वाले रहस्य को समझने वाले जो आचार्य है गुरु हैं, परम कारण क्या ना करुणा युक्त है वो करुणा से उपदेश करते है गुरुणा ऐसे गुरु के द्वारा उपदेश करने पर समझ जाएगा तो फिर अजम अनित्र अस्वप्न होने लग जाएगा वही जो पहले मरने वाला आदि समझता था पैदा होने वाला समझता मैं अजम्मा हूं समझने लग जाएगा एक आचार यदा सुक्त तदा बुद्यते विशेष जब ये सोया हुआ था तब वो जग जाता है जब सोया हुआ व्यक्ति जब जग जाता है जगने पर प्रतिबोधन विशेष प्रतिबोध कैसे होगा ज्ञान कैसे होगा तो कहा वेदांतार्थ तत्वा विज्ञान परम कार्य गुरुड़ान ऐसे विशेष गुरु होना चाहिए जिससे कि उसको ये धक्का लग जाए मैं ये हाड़ मा पुतला नहीं हूँ मैं अजन्मा हूँ कार्यकार से रहित ऐसे बहुत बोलते तो प्रथम तथा किस प्रकार से उपदेश करते हैं तब कहा नाशी नाशी एवं तुम, भला कहा, संसारी तुम नहीं हो, भाव संसार कार्य का नहीं है तुम सचिदारण आत्मा ऐसा उपदेश तभी समझेगा किंतु तत्व तुम तो वही तत्व है परमात्मा हो तो प्रतिबद्यमान जब जंग जाता है यदा तदावे उसका ऐसा समझता है क्या समझता है अजम अन्य ऐसा समझता है ये एव, एव, एव, एव, इति एव, नाशी एव ते एवं शब्द है अर्थ करते हैं अनुभूय मनत्व जिस तरह से तुम अनुभव कर रहे हो अभी क्या कर रहे हो मैं एक मनुष्य हूं मेरे ये पिता है पुत्र है एक ऐसी भावना बना रहे इस प्रकार तुम नहीं अनभूय राष्ट्र तो में एवं नाशी एवं का जिस प्रकार तुम मान रहे हो ऐसे तुम नहीं हो तो तुम्हारी मान्यता है गलत है है है ठीक यदा उक्त हैशेषण गुरु प्रतिबोध्यम जब गुरुजी ने कहा नाशी तम हेतुफलात्मक संसारी विशेषण लगा करके बोल दिया प्रतिबुद्धिमान हो गया जब जग जाता है शिष्य जब जगा तो तब असौ वो शिष्य एवं बक्षमान प्रकार प्रतिबुद्धि आगे जो कहे जाने वाला प्रकार है उससे जगा हुआ होता है क्या है अजम अनिद्रम अशोकन अद्वैतम इस रूप से जग जाता है तबेव तो प्रकार प्रश्न पूर्वकम द्वितीयार्थ व्याख्यान विषय वही जो प्रकार है किस तरह से जगता है स्वया हुआ जब जगता है तो कैसा जगता है तो वही जो तो प्रकार है प्रश्न पूर्वक दिव्य कार्य के जो तो उत्तरार्ध भाग है द्वितीय्धभागे उसके व्याख्यान के बाद विस्तार करते हैं हम भाषा में प्रश्न कैसे जगता है तब कहते हैं इस प्रकार जगता है कथम उत्तर देते हैं न अस्विन बाह्याभ्यंतरम बा वागुकारो अस्थि अश्विन आत्मनि यह आत्मा में यह समझता है उसका अश्विन आत्मनि इस आत्मा में बाह्याम व जन्मादिभाविकारती माना कार्यकार नहीं है जन्मादिभाव विकार भी नहीं है जाये अस्थि बरते पिपरते अपीयती सड़भाव विकार भी नहीं है शरीर का धर्म है पैदा होना कोई भी वस्तु जब पैदा होता है तो अस्थि बोलने लग जाते है बोलने लग जाते हैं पैदा होने के पहले है नहीं पैदा होता है तब अस्थि ये शरीर जब पैदा हुआ तब है कहने लग गए उसके पहले नहीं बोलते थे पहले क्रिया है ये शरीर का धर्म है कोई भी उत्पन्न मार्ग जा क्रिया उत्पन्न न होना यह क्रिया दूसरा एक विकार आ जाता अस्थि विकार लग जाता है कहने लग जाते घटो अस्थि पटो अस्थि मनुष्यों अस्थि बालको अस्थि कुछ लोग बोले अस्थि लगाए तीसरा हर वस्तु के एक सीमा तक बढ़ने की अवधि होती है हर बढ़ता हर वस्तु बढ़ता एक सीमा तक अपने सीमा से उबर नहीं जाए बरदते क्रिया लग जाती है तीसरे बिकार हैं उसके बाद थोड़ा उल्टा उल्टा-पुल्टा होने लग जाएगा विपरीत होने लगता है जब बढ़ रहा था तो कुछ विपरीत हो जाएगा बाल काले थे गाड़ी मुस्काले थे सफेद होने लग गए कुछ दांत गिरना शुरू हो गया कुछ बहरा आने लग गया कुछ विपरीत भाव आने लग गए अब ढलती हुआ चढ़ती उमर थी और डलती उम्र में जाता है हर बस पेड़ पौधा हो या शरीर में सबकी स्थिति हो गया ये परिणाम थे। उसके बाद क्षीण होने लग जाता सबका कोई खुराक पहले ऊपर को बढ़ाता था खून बनाता था शरीर ऊपर ले जाता था बचपन में और आगे जाकर के घर वाले और कुछ विशेष देते उनके वृद्ध है करके खून बनता ही नहीं आ तो प्रकृति को कौन रोक सकता है अपीय धुरिया पड़ जाती है उसके बाद पंचम क्रिया हो गई अब षष्ट विकार आएगा नाश हो जाता है। तो ये समझता है यही समझता है अस्विन बाहतरम वाविकारो नास्ती और तो बकार ये जो इस आत्मा में अस्विन आत्म नहीं आत्मा में कार्य कारण भाव जो संसार है बाह्य मन कार्य अभ्यंतर मन कारण अथवा जन्मादि भाव विकार अस्ति जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते सदभाविकार ना इस आत्मा के नहीं है ये शरीर के धर्म है कार्य कारण लक्षण भी शरीर का धर्म है पिता पुत्र शरीर का संबंध आत्मा का धर्म बने पिता पुत्र आदि जो भी संबंध है ये शरीर का आत्मा का नहीं और सद्भाव विकार भी शरीर का धर्म है आत्मा का नहीं इस प्रकार समझता है अतो अजम इसलिए अजह है अजम पहला विशेषण ये मानता अजन्मा है रहित सड़भागारे समा क्योंकि श्रुति बोलती है सवाई या भयतरोही अज आत्मा को अजह कहा है श्रुति ने वो भी समझता अजन्मासे ही समझता आत्मा को था सवाई या भयतरोही अज इत्यादि मुंडक श्रुति में है वो कार्यकाल सभी कार्यकारों में छिपा हुआ है जन्म है इत्यादि से कहती है ये कहा विकार वर्जित कर जितने भी भाव विकार होते हैं यह शरीर के धर्म है आत्मा के धर्म नहीं है मैं वही सचिदान आत्मा हूं ऐसा समझता है या ठीक है अश्विन सप्तम्या बोध्यात्म रूपम परामर्श है यह कथम ना अस्वीन न अलग है अश्विन अलग है वो अस्विन जो सप्तमंत्र पद है अश्विन ये सप्तमिया जो सप्तमंत्र पद द्वारा बुद्ध जो आत्म स्वरूप है उसी परामर्श किया जाता है ज्ञान करान अविष्ट जो आत्मा है जामना के जो आत्मा है उसी को यहां परामर्श किया संबंध परामर्श किया जाता है अश्विन माने आत्म नहीं यही अर्थ होगा भाष्य में पद है उसका अर्थ यही क्या इस आत्मा में बाह्य अभ्यंतर नहीं है करके बोल रहा है तो बाह्य मान बाह्यम कार्यम संसार का स्वरूप तो ही है कार्य और कारण भाव में विभक्त है कुछ कारण बनता है तो वो कार्य बनता है जो कार्य बन रहा है वो दूसरे के लिए कारण बन जाता है ऐसे कार्यकार्यम तो बाह्यभ्यंतर कहा था बाह्य मन कार्य आभ्यंतर मन कारणम तत्व उभयम नास्ती ये दोनों के दोनों कार्य और कारण दोनों के दोनों आत्मा में नहीं है यह समझता है कार्यकारण भाव आत्मा में है अज्ञान भी नहीं है तो अज्ञान का कार्य भी नहीं है कार्यकार अज्ञान और रटना कार्य से भी आत्मा में नहीं है ऐसा समझता है तो तथो जन्मादिर भाव विकार नवकाश है जब अजन्मा है तो जन्मादि जो विकार का अवकाश ही नहीं गुंजाइश ही नहीं इसमें होगा जब पैदा ही नहीं होगा तो उसको जायते भी नहीं कर सकते है अस्थि भी नहीं बोल सकते बर्दते विपरणते अपक्षति बिना कुछ नहीं कर सकते हैं विकार से रहित है जो षड्भाव विकार वाला हो आत्मा नहीं है वो शरीर है शरीर का धर्म है षड्भाव विकार ऐसा समस्ता हैवकाश संभव जन्मादि भाव विकार इस आत्मा में आत्मा ने इस आत्मा में आत्मा आत्मने ना इस आत्मेंश इसमें अवतारित विशेषण सत्रण योज विशेष बता दिया तो उसके प्रमाण देकर के सिद्ध करते हैं सब ये में कहा है प्रमाण आभ्यंतरो आत्मा को अजर कहा अवतारितम विशेषण दिया अवतार विशेषण अवतार दे देते अजय करके सिद्ध किया उस विशेषण को सब प्रमाण प्रमाणिक सहितम सब प्रमाणम प्रमाण के सहित संबंध रखते हैं सब आभ्यंतरोती है अजन्मा कहती आत्मा अजतवादेव अनिद्रम जो अजर्मा होगा वो निद्रा में नहीं पड़ेगा अज्ञान में नहीं डूबेगा जो जन्म लेगा वो अज्ञान में डूबा हुआ ही जन्म लेता है अजतवादेव अनिद्रम दूसरा विशेषण का कारण बनता अजर्मा अजर्मा है इसलिए निद्रा भी नहीं ब जन्म है तो निद्रा है जन्म नहीं है तो निद्रा नहीं है अज्ञान नहीं अजतवादेव अनिद्रम अजन्मा होने के कारण से अनिद्रा है अज्ञान नहीं है उसमें जो अजन्मा को अज्ञान नहीं होता अज्ञान किसके पास होता है जन्मने वाले को होता है जब तक तो मैं जन्मने वाला समझता है तब तक ज्ञान नहीं है अजत क्यों कार्य भावे से प्रमाणा भावे न वक्त न सकता कार्य जब ना हो तो कारण है करके सिद्ध नहीं कर सकते जब कार्य घटित होता है तो कारण माना जाता है तो कार्य घटित न होने पर यह कारण है करके तो सिद्ध नहीं कर सकते तो प्रमाण नहीं मिलता उसके लिए कारण है करके जब कार्य नहीं है तो क्या कारण होता यहां भी जब जन्म नहीं हो पा रहा है तो अज्ञान भी नहीं है ये सिद्ध होता अजत्वा देवानी ब्रम कार्याण से प्रमाणाभावे वक्त अशक्यत्व कार्य के अभाव काल में कारण है ऐसा कहना संभव नहीं है जन्म है तो अज्ञान है जन्म नहीं, नहीं है तो अज्ञान नहीं है तो कार्य नहीं कार्य जन्म है कारण अज्ञान है तो अज्ञान है करके कहना बनता ही मस्त ये इत्यादि का यस्मा जन्मादि कारणभूतम न अस् अविद्या तमो बीज निद्री अनद्रजन्म हमें के कारण क्या है यहाँ जन्मादि जन्मादिका कारण स्वरूप जो अविद्या है न अस् आत्मनि अविद्याद्रा विद्य है आत्मा में निद्र रूपित नहीं है अज्ञान तो नहीं है विद्यते निद्रा अनिद्रम आत्मा बहुगुरी जैसे जैसापुत्र बनाया जाता है निद्रा नहीं है जिसमें माना अज्ञान नहीं है जिसमें आत्मा में अज्ञान नहीं है अनिद्रम ही तत्वीय जो अनिद्र है वो ही तूरीय तत्म अतए अस्वप्नम जो अनिद्रा अवस्था है वो तुरी अवस्था है अज्ञान रहित अवस्था ही तुरी अवस्था है शुद्ध आत्मा अवस्था है अतः अतएव अस्वप्नम इसे स्वप्न भी नहीं है जब निद्रा नहीं है अज्ञान नहीं है तो उसका कार्य भी नहीं होगा अन्यथाग्रहण भी नहीं होगा अतएव अस्वप्नम भी कहा अनिद्रत्व हेतुं कृत विशेषणान्तर हेतु अब अनिद्र हेतु बना करके आज को हेतु बना करके अनिद्रा की सिद्धि की अनिद्रा को हेतु बना करके दूसरी सिद्ध करते।, करते हैं अस्वप्न करते हैं कि सिद्धि करते, तो करते हैं कहा अनिद्रनिद्रव हेतु कृत विशेषण्तरम दर्श्य अतएव भाष्य में कहा अतएव अस्वप्न कहा अनिद्रा ही तुरीय होता है इसलिए स्वप्न नहीं होगा तुरीय आत्मा में कभी ये नहीं होगा क्या अन्यथा ग्रहण नहीं होगा तुर अस्वप्न होता है तन निमित्व अन्यथाग्रह अज्ञान निमित्त है अन्य ग्रहण के लिए जब अज्ञान नहीं है तो अनथाग्रहण स्वप्न नहीं होगा उसको अन्यग्रहण है तन निमित्व अज्ञान निमित्व अज्ञान निमित्त है अन्यग्रहण के लिए जब तक अज्ञान है तब तक अन्य जब अज्ञान नहीं है तो अन्थाग्रहण भी रहेगा अस्वप्न भी हो जाएगा ठीक नहीं ग्रहण अन्य ग्रहण संबंध वैध्यम हेतु विशेषण दो अग्रहण और अन्य ग्रहण अग्रहण माने अज्ञान और अन्य ग्रहण है ये दोनों के संबंध को हटा के अग्रहण भी नहीं है अन्यथा ग्रहण भी नहीं है स्वप्न भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है तत्व तो का प्रद नहीं ये दोनों के अभाव को हेतु बना करके विशेषण दो विशेषण लगा दिया अनित्रम और स्वप्न विशेषण लगाया एक भाष्य में यिद्रम अस्वप्नम जब निद्रा भी नहीं है स्वप्न अज्ञान भी नहीं है अन्य ग्रहण भी नहीं है उस स्थिति इसलिए यह अजन्म है अद्वैत है तुरीयम आत्मा थे इस प्रकार तुरी आत्मा चतुर्थ आत्मा है उसको जानता है तब जानता है ठीक है तत्वम एवं लक्ष्मण अस्तु ठीक है आत्मतत्व ऐसा हो तुरिया आत्मा ऐसा हो कोई आत्मा है कोई वो को अजर्मा है अनिद्रा है अस्वप्न है अद्वैत है तो मुझे क्या मिला कोई होगा दूसरे व्यक्ति सुखी होने पर मेरे दुख थोड़ी जाने वाला मैं तो संसारी हूं यह भावनावश्यकती है तत्वम एवं लक्षण अस्तु तत्व मैंने आत्मतत्व ऐसा हो सकता अस्तु मान लेते हैं जैसे कहा अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम कहा ठीक है आत्म तत्व तो ऐसा होगा किन्तु आत्मना आया मातुम आत्मा न मान ममा ट्रिप्पणी कारण मुझे क्या मिला आत्मा ऐसा होगा कोई अजन्मा होगा अनिद्र होगा अस्वप्मा होगा अद्वैत होगा कि तो मुझे क्या मिला मैं तो संसारी जीव का जीव हूं ऐसी भावना कोई करे तो उसके उत्तर में कहते हैं तुरयम कहा तुरयम आत्मा न बुद्ध थे आत्मा को समझता है दूसरे प्रयास एक तदा विशिष्ट आचार्य विशिष्ट शिष्य प्रति प्रतिबोध अवस्था तदा तुरी बुद्धा तदा, तदा, तदा, तदा माने उस अवस्था में आचार्य भी कुछ सुलझे हुए हों और शिष्य भी सुलझा हुआ हो। होता तदा उस काल में विशिष्ट आचार्य सामान्य ने विशेष सुलझा हुआ व्यक्ति हो वेदांत के मर्म को समझता हो ऐसा आचार्य के द्वारा और शिष्य भी कैसे विशिष्टम शिष्य हो माने साधक चतुष्ट संपन्न हो विवेक हो गैराड़ की हो समाधि सरसंपत्ति हो मुख्या हो सुलझा हो साधक हो उपासना आदि करके अंतग्रह शुद्ध करके बैठा हुआ हो ऐसी स्थिति में हो तथा विशिष्ट है ना आचार्य आचार्य भी विशिष्ट होना चाहिए विशेष होना चाहिए सिस्टम सिस्टम विशिष्ट शिष्य शिष्य विशिष्ट विशेष हो संपन्न हो उस अवस्था में जग जाता है है ये तो में में तो जो अद्वैत शब्द हैपंचोपा शिवम अद्वैत चतुर्थम मंसा आत्मा शब्द है तो अद्वैत शब्द श्रुति में है उसी के यहाँ अजम अनिग्रम अस्वप्नम अद्वैतम तद बुद्धि करके तो अद्वैत की चर्चा हो गई हम जिस श्रुति पर हैं आपको पता ही होगा नानद प्रक्रम निक्रम स्त्रुति को ध्यान रखना हम उसी श्रुति के व्याख्या में तो उसके आखिर में आया है अद्वैतम पद है उसकी व्याख्या यहाँ अभी हो गई है उसी को लेकर के आप कहना चाहते हैं प्रपंच नाम के वस्तु है ही नहीं आजाद अजात प्रपंच है ही नहीं जैसे रज्जू में सर्प तीनों कालों में नहीं हो सकता भ्रांति से दिखाई पड़ना एक गलत चीज है वास्तव में सर्प नहीं होता जब निषेध करता है तो त्रैकालिक निषेध करता है नाशीत बोलता है नहीं था सर्प जिस काल पर मुझे दिख रहा था ना सर्प नहीं था जब ज्ञान काल की बात है जब ज्ञान में आएगा रज्जू को समझेगा तब तो बोलेगा नाश यित नहीं था नाश अभी भी नहीं है ना भविष्य आगे भी नहीं हो सकता त्रिकालिक निषि करता है तो सर्व वास्तव में है ही नहीं वहां यह होता है ठीक इस प्रकार आत्मा में यह सारा संसार वहां की वस्तु तो है ही नहीं अद्वैती है श्रुति बोल रहे अद्वैतम बोल रही उसी के लिए कहना चाहते हैं माने संसार केवल भ्रांति से भाषना है जैसे रजु में सर्प न होता हुआ भासता है उसी प्रकार यह संसार भी भास रहा है वास्तव में नहीं कहते तुरियम अद्वैतम उत्तम तुर्य ही अद्वैत है कहा माने तीनों अवस्थाओं से जो ऊपर की भावना है वो तो अवस्था है उसी को यहां अद्वैत कहा तुर्यम अद्वैतम उत्तम ये कहा तद कह रहा है संकाल बोलता है वो ठीक नहीं है तुरी अद्वैत नहीं बनता क्यों प्रपंचस्य से द्वितीय दूसरा संसार एक तरफ खड़ा है आत्मा एक तरफ है प्रपंच तो है, है।, है सबूत खड़ा है तो तुरीयम अद्वैतम जो भाष्य में शुरू में बोलती यहाँ पूर्व भाष्य में कहा यह ठीक नहीं है, है। प्रपंच से प्रपंच द्वितीय से द्वितीय दूसरा है दूसरे है तो फिर अद्वैत कैसे दो हो गए ना एक प्रपंच एक आत्मा दो है ये शंका इतिहास ये शंका के उत्तर से उत्तर देते हुए कार्य का है प्रपंच राम के वस्तु नहीं है रामकी से देखना मात्र है जैसे रज्जु में सर्व होता ही नहीं अज्ञान से दिखाई पड़ता है विवेकी के दृष्टि पर नहीं होता प्रकार ज्ञानी के दृष्टि में संसार नहीं है अज्ञानी की दृष्टि में प्रांतिशय है ये बोलने के लिए कार्य तो है प्रपंचो यदि विद्येत निवर्ते संशय माया मात्र परमार्थतः निवर्तेत न संशय प्रपंचो यदि प्रपंचो यदि विदेता यदि प्रपंचो यदि प्रपंच वास्तव में हो इसकी अस्तित्व हो प्रबंध के अस्तित्व यदि हो तो निवर्त सम के द्वारा इसकी निवृत्ति की जाती है निवृत्ति हो जाती है किंतु तो निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है वस्तु ही नहीं क्या निवृत्ति करना है माने अद्वैत सिद्धि के लिए अगर प्रपंच हो तो इसको नाश के उपाय सोचा जा जाता इसकी निवृत्ति करनी पड़ती थी यदि हो तो तो माया मातरम इ्वितम जो प्रपंच है उसी को इधम द्वैतम कह रहे हैं ये जो द्वैत है माया मात्र है जैसे रजू में सर्व दिख रहा माया है जादूगर जो जादू दिखाता है माया है बस वस्तु नहीं है उसके निवृत्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता वस्तु ही नहीं क्या निवृत्ति करना उसको नाश करने के क्या उपाय सोच माया मातरम इदम द्वैतम माया मात्र है अद्वैतम परमार्थ था वास्तविक व्यावहारिक दृष्टि में द्वैत दिख रहा है ठीक है परमार्थ दृष्टि से देखो तो प्रपंच नाम के वस्तु है ज्ञान नहीं दृष्टि से देखो रज्जु में सर्प होता ही नहीं है तो अज्ञानकालीन ते भाषण वाला है उसका नाम माया है ज्ञान जब रज्जु ज्ञानकाल में सर्प दिखता है क्या नहीं दिखेगा तो अधिष्ठान का अज्ञान जब तक रहे तब तक दिखता है ऐसे माया मात्रम द्वैतम ऐसा ही प्रपंच चित्र भी है, है। अद्वैतम से देखते हैं जब वास्तविक ही है नहीं। है ठीक है <स्थाँगा> प्रपंच निवृत्तिया प्रतिबोधात हाँ। अविरुद्धम काम पूर्वादी आश्रम को शंका उठाने वाला सिद्धांत कहना चाहते प्रपंच देख तो रहा है है। उसके के माध्यम से प्रपंच निवृत्तिया तुरीय प्रतिबोधात् तुर्य का ज्ञान होने से अद्वित की सिद्धि हो जाएगी प्रपंच की निवृत्ति करेंगे तुर्य का ज्ञान हो जाएगा तो तुरीय प्रतिबोधात् प्रपंच तूर्य के ज्ञान से तुरिया आत्मा के ज्ञान से प्रपंच की निवृत्ति होने से अधिक अधित अद्वैत कहा वो अविरुद्ध हो जाएगा प्रपंच की निवृति हो जाएगी तुरिया के ज्ञान से यह सैद्धांतिकुण सं सिद्धांति होगी तो आशंका है उसको पूर्वादि अनुवाद पूर्वादि अनुवाद करता है भाष्य प्रपंच निवृत्तिया चेत प्रतिबुद्य अगर प्रबंध की निवृत्ति से यदि जगता है ये व्यक्ति सोया तो हुआ व्यक्ति प्रपंच की निवृत्ति करने के बाद जगन अद्वैत में पहुंचता है तब अनिवृत्ति प्रपंच कथम अद्वैतम जब तक प्रपंच की निवृत्ति नहीं की गई तब तक अद्वैत कैसे होगा प्रपंच की निवृत्ति होने पर भी जगना यदि है तो जब तो तक प्रपंच जिंदा रहेगा तब तक कैसे जगेगा वो फिर अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम कैसे बनेगा वो ये प्रवादी कहना प्रपंच निवृत्तिया चेत प्रतिबुद्य थे अगर प्रपंच की निवृत्ति से यदि जगता है वो अनादिमा या सुप्त यदा जीव प्रबुद्ध प्रपंच की निवृत्ति के माध्यम से यदि जगना है तो अनिवृत्ति प्रपंच जब, जब तक प्रपंच की निवृत्ति नहीं हो पाई तब तक प्रपंच रहते रहते कथम अद्वैतम जगना माने अद्वैत भाव में जाना कैसे जगेगा वो अद्वैत कैसे होगा ये शंका है उच्चते ग्रंथ से सिद्धांतिक उत्तर देते हैं सत्यम एवं चार ठीक है आपकी शंका अच्छी बात है प्रपंच के निवृत्ति के माध्यम से अद्वित हुआ यदि सत्य प्रपंच होता तो वास्तव में घड़ा है एक व्यवहारिक काल में खड़ा हुआ है दंड के बिना उसका नाश नहीं कर सकते ना चाहिए साधन चाहिए किंतु कल्पित वस्तु तो के नाश के लिए साधन की जरूरत नहीं वस्तु ही नहीं है वस्तु हो तो नाश करे ये कहना है सत्यम एवं ठीक है आपकी शंका सिद्धांत के आते हैं प्रपंचो यदि विद्यता यदि प्रपंच हो तो फिर उसके निवृत्ति की आवश्यकता थी वास्तव में प्रपंच नहीं आए परमार्थ दृष्टि में जब देखते हैं तो सुसुप्ति काल में भी प्रपंच खोया हुआ होता है कोई तो दिखता है मकान दुकान नहीं दिखता उसके भी ऊपर की बात आई दूरी अवस्था वहां कहा प्रपंच खड़ा होगा प्रपंचो यदि विद्यता यदि प्रपंच हो तो ठीक है आपकी संज्ञा तो उसके नाश के माध्यम से अद्वैत बुद्धि होती है। किंतु रज्वाम सर्प एव कल ये जो प्रपंच है जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना होती है वास्तव में सर्प नहीं होता तो उस सर्प को मारने के लिए डंडा की जरूरत नहीं पड़ेगी रज्जु में सर्प दिखता है उसको मारने के लिए डंडा भाग्य रज्वान सर्प कल्पित्व जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना होती है उसी प्रकार आत्मा में जड़ की कल्पना है कल्पित है न तो सर्व विद्य प्रपंच है ही नहीं रज्जु में सर्प होता ही नहीं यदि हो तो त्रैकालिक निषेध नहीं होना चाहिए ज्ञान काल में त्रैकालिक निषेध करता है नाशीत नाश्ती न ना भविष्य ऐसा होता नहीं था सर्प जब रज्जु का ज्ञान होगा उस काल बोलेगा सर्प नहीं था अभी भी नहीं है कालांतर पर नहीं हो नहीं हो सकेगा ऐसा मुद्दा है त्रिकालिक जैसे सर्व राज्यों में नहीं है उस प्रकार एक जगत भी नहीं है वास्तव में परमार्थ दृष्टि में जगत नहीं है आर्थिक सत्ता से देखने पर जगत नहीं है कल तत्व न तो सब व्यते प्रपंच नपंच नहीं है यदि होता तो उसके निवृत्ति के लिए कोई साधन बताना पड़ता है ही नहीं, नहीं क्या करना बंदे के पुत्रों को मारने के लिए कौन सा हथियार का उपयोग करना पड़ेगा पड़ेगा हथियार की जरूरत क्यों आए नहीं? है नहीं नहीं कोई ज़रूरत केवल समझना है बस कुछ विद्यमानश्चे निवर्ते तो न संशय अगर विद्यमान हो तो साधन के द्वारा निवृत्ति हो जाती कोई संशय नहीं इस बात जब है ने क्या निवृत्ति करना संशय कह नहीं सर्ज्ञ नहीं रज्वान्ति रज्वा, विद्या कल्पित सर्वो विद्यमान असंघ विवेक तो निवृत्त है जैसे रज्जु में जो भ्रांति तो बुद्धि से कल्पित जो सर्प है भ्रम हो गया रसी पड़ी है सर्प बुद्धि हो गई ऐसा सर्प विद्यमान होता हुआ अगर विद्यमान हो तो ज्ञान से निवृत्ति भी नहीं होनी उसकी विवेक तो निवृत्त विवेक से ज्ञान से निवृत्त हो गया सर्प विद्यमान था वहां किंतु ज्ञान से निवृत्त हो गया विद्यमान वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति होगी क्या नहीं हो सकती उसके लिए तो कोई साधन चाहिए और चाहिए ऐसा नहीं हो सकता दूसरा दृष्टांत देते हैं नैब माया माया विना प्रयुक्ता तत्दर्शी नाम चक्षुर्ट में विद्यमान शि निवृता एक माया है जादू है माया भी के द्वारा प्रयुक्त माया माया भी उन्हें जादूगर तो एक जादूगर आता है अपने कुछ न कुछ मंत्र आदि करता है जो भी करता है तो दर्शकों का नेत्र बंद कर देता है चक्षु बंद कर देता है तो कुछ वस्तु तो कुछ देर लग जाएगा होता नहीं वस्तु तो लाता कुछ नहीं हो जो कुछ दिखाता है हमारे नेत्रों को बंद कर देता है तो कुछ का कुछ दिखने लगते आपको पागल बना देता है और कुछ नहीं करता नैव माया माया बिना प्रयुक्ता माया जो माया भी जादूगर के द्वारा प्रयुक्त जो माया है जादू है तदर्शिना वो जो देखने वाली व्यक्ति जितने भी थे जादू देखने वाले जितने बैठे थे उनका चक्षुर बंद अपगमे जब चक्षुर बंद कर दिया था तब तक तो, तो, तो दिख रहा था दिख रहे थे वस्तु चक्ष बंध अबग हट गया हट गया चक्षु को बंद कर दिया था उसने आठ में पट्टी डाल दी थी आपको तो उसके निकल जाने पर विद्यमान सती नहीं मैं निवृत्ता विद्यमान होती हुई निवृत्त होती हुई बात नहीं है माने वास्तविक वस्तु होते हुए निवृत्त हो ऐसा नहीं है ठीक इसी प्रकार तथा इलम प्रपंसाक्षम माया मात्र द्वैतम इसी प्रकार ये प्रपंच नामक द्वैत है ये भी माया मात्र है कल्पना मात्र है जब तक अज्ञान अवस्था में पड़े हैं अपना अज्ञान है तब तक अवस्था है तो अज्ञान से भाषित होने वाले वस्तु को निवृत्ति करने के लिए कोई साधन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है उसको तो जानना ही पड़े आपका यह द्वैत में ऐसा है कहा रज्जुवत् अद्वैतम और वहां पर देखो जब रज्जु में सर्पना कल्पना सर्प की कल्पना करते रज्जु सत्य होती है और माया की कल्पना जादू की कल्पना जब चलती है तो जादूगर सत्य होता है ठीक इसी प्रकार यहां सत्य क्या है अद्वैत ये दो दृष्टांत कर दिखा रहे हैं रज्जुव माया विव स रज्जु के समान अथवा माया भी जादूर के समान चाह अद्वैत परमार्थता परमार्थ अद्वैत है माने रजु और सर्व की कल्पना में रज्जु सत्य होती है परमार्थ वस्तु मानी जाती है और जादू और जादूगर की कल्पना के, के समय में जादूगर सत्य होता है ठीक है इस प्रकार अद्वैति परमार्थ है वास्तविक है तस्मात न कश्चित प्रपंच प्रवृत्तो निवृत्तो वस्तिति भा। प्रपंच कोई प्रवृत्ति भी नहीं हुआ है निवृत्त उसकी भी नहीं है निवृत्त करने की आवश्यकता नहीं है कोई साधन अपना करके इसको बम फोड़ने की जरूरत नहीं है जानना ही पर्याप्त है अधिष्ठान को जानो कहां ऐसी कल्पना हो रही है उसको पकड़ो हो जाएगा जब तक अधिष्ठान को नहीं जानते हैं तब तक जीता है ये और जिस समय अधिष्ठान का ज्ञान हो गया ये खो गया रज्जु का सर्व रज्जु ज्ञान काल खो जाता है ऐसा हो जाता है ये कहा ठीक से देखें ठीक रहे है तरह पूर्व प्रपंच निवृत्तर अनिवृत्त नोलता है माध्यम से तूर्य बोध हो जाएगा अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी हाँ। तब कहता है पहले प्रपंच की निवृत्ति करनी पड़ेगी तब तूर्य बोध होगा तब अद्वैत की प्राप्ति होगी ये शंका है तरी पूर्वम प्रपंच निवृत्तिर अनिवृत्त सत्वा पहले प्रवृत्ति के निवृत्ति होना आवश्यक है अनिवृत्त सत्वा तस्वीर निवृत्त नहीं हुआ प्रपंच रहते रहते न अद्वैतम से संभव प्रपंच निवृत्ति के माध्यम से अद्वैतिक स्थिति होगी हो तो फिर प्रपंच रहते रहते अद्वैतिक्षति नहीं होगी यदि पूर्ववादी व प्रवृत्ति पूर्वादी कहता है क्या बोलता है कि अनिवृत्ते प्रपंच कथम अद्वैतम प्रपंच निवृत्ति के माध्यम से यदि अद्वैत ज्ञान होना हो तो जब तक प्रपंच की निवृत्ति नहीं होगी अद्वैत कैसे सिद्ध होगा ये पूर्वाधिक कहना है ठीक है सिद्धांति श्लोके उत्तर माना सिद्धांत श्लोक के द्वारा उत्तर देते हैं अरे बाबा प्रपंच की निवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है प्रपंच है ही नहीं एक आदिका ने कहा उच्च अधिक्रंथ से बता दिया प्रपंच हो तो निवृत्ति के साधन ढूंढे हाय नहीं क्या निवृत्ति के साधन ढूंढना ठीक है हमें सिद्धांत दो विकल्प खड़ा करते हैं पूछते हैं पूर्वादि से किम प्रपंच से वस्तुत्व उपेत्य अद्वैत अनुपत्ति रुच्य कि अवस्तुत्वल आदि द्वैत अनुपत्ति अंगी करोती क्या तुम प्रपंच को वास्तविक मानते हो इसलिए उसके अद्वैत नहीं वसरता बोलते हो माने द्वैत सिद्ध होगा क्योंकि द्वैत वास्तविक है ऐसी मान्यता तुम्हारी है इसलिए अद्वैत की सिद्धि नहीं हो पाती हो ऐसा बोलते हो अथवा अवस्तु मानते हो अवास्तविक मानते हो काल, काल्पनिक मानते हो प्रपंच को क्या मानते हो सिद्धांत वस्तु मानते हो कि मानते हो काल्पनिक मानते हो यह पूछा सिद्धांत उसमें आद्य अद्वैत अनुभव मानते हैं यदि वास्तविक वस्तु हो द्वैत तब तो अद्वैत नहीं हो सकती ये बात है वास्तविक वस्तु हो वास्तविक हो द्वैत तो अद्वैत की सिद्धि नहीं हो पाएगी ये कहते हैं अंकी करती सत्यम का ठीक अगर वास्तव में अद्वैत विद्यमान हो तो अद्वैत नहीं हो सकता सत्यम सत्यम प्रपंच वास्तविक हो तो स्थिति में तो अद्वैत की स्थिति नहीं हो सकती किंतु वास्तव में नहीं है ये कहना चाहते टीका देखें अद्वैतम तरी कथम उपते फिर जब द्वैत वास्तविक है तो अद्वैत कैसे होगा दो हो गए ये शंका है अद्वैतम तरी कथम उपपद फिर अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी इतिहास जो पूर्व की शंका हो गई तो उत्तर देते हैं प्रपंचस्य से अवस्तुत्व तो पक्ष है प्रपंच जो अवस्तु है वास्तविक नहीं है इस पक्ष में अद्वैत की सिद्धि हो जाती है प्रपंच वास्तविक नहीं है इस पक्ष में सिद्ध हो एक वास्तव में ये जो ये युक्ति से सिद्ध करते हैं जैसे रज्जु में दिखने वाला सर पर वास्तविक नहीं होता तो उसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है निवृत्ति करने के लिए तो जानना ही पड़ेगा अधिष्ठान को तो जानना पर्याप्त है और प्रपंच हो तो अपना स्वरूप कभी भी नहीं छोड़ता अगर आत्मा में वास्तव में प्रपंच हो तो तूर्य अवस्था में भी द्वैत दिखना चाहिए क्योंकि जो जिसका स्वभाव होता है वो कहीं भी जाए उसको छोड़ नहीं सकता सूर्य कहीं भी जाएगा अपने प्रकाश को उष्णता को छोड़ नहीं सकता नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्तेत औष्णभद्रवे आत्मा कर्तरादि रूप से महाकांक्षी नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्तेत औष्णभ द्रवे ऐसा आत्मा यदि कर्ता भोक्ता रूप हो ऐसा स्वरूप वास्तव में हो औपाधि करते हुए तो बोलते माना हुआ है उसके निवृत्ति के लिए ज्ञान है अगर वास्तव में आत्मा कर्ता भोगता हो तो फिर मोक्ष की इच्छा मत करना महाकांक्ष स्तरी मुक्तता हो मुक्ति की इच्छा मत कर जिसका जो स्वभाव है कभी हटेगा नहीं वो तो कर्ता बोलता ही रहेगा कर्ता बोलता है तो वो कैसे हटेगा नहीं स्वभाव हो भावानाम भावानाम पदार्थान वस्तु वस्तु तो तो होते हैं पदार्थ होते हैं उनके जो स्वभाव होता है व्यावर्ते कभी व्यावृति नहीं हो सकती अपना स्वभाव साथ ही रहे औष्णबद रवे जैसे रवि की उष्णता सूर्य की उष्णता कभी सूर्य से अलग हो नहीं सकती सूर्य साथ ही रहना है अगर कर्ता भोक्ता स्वरूप यदि आत्मा हो वास्तव में तो फिर मोक्ष की इच्छा मत करता हो माने आत्मा वास्तव में कर्ता भोगता ने औपाधिक है ठीक तो तो इस प्रकार यहां भी है भाषा में कहा नहीं रज भ्रांति बुद्धि कल्पित सर्पो विद्यमानसन विवेक तो निवृत्त है कहते देखो वास्तव में रज्जु में जो भ्रांति बुद्धि से कल्पित जो सर्प होता है भ्रांति है रसी हम सर्प मान लेते हैं वो सर्प विद्यमानसन वास्तविक होता हुआ और ज्ञान से निवृत्त तो हो ऐसा नहीं हो सकेगा रज्जु में दिखने वाला सर्प ज्ञान से निवृत्त होता है कि लाठी से निवृत्त होता है लाठी से नहीं आए ने क्या मरना उसने ज्ञान से निवृत्त होता है तो विवेक वास्तव में हो तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होना चाहिए वो ज्ञान से होता है यहां भी। आत्मा भी संसारी है, है।, है। अधिष्ठान के ज्ञान से काल्पनिक वस्तु हो जाती है दूसरा दृष्टांत दिया था नैब माया माया बिना प्रयुक्ता जो माया भी जादूगर के द्वारा सामने रखी गई जो माया है जादू है गई माया तदर्शी जो माया देखने वाले लोग हैं जादू देखने वाले लोगों का चक्षुर बंधा होगा चक्षु में जब तक बंधन रहेगा तब तो वो माया देखती रहेगी बहुत कुछ दिखता है वहाँ साब दिखता है कबूतर दिखता है क्या क्या दिखता है बहुत कुछ दिखता है चक्षुबंधन कर देता है मंत्र अपने मंत्र है विश्वास मंत्र के माध्यम से चक्षु बंधन कर देता है तो कुछ का कुछ माना दूसरा चश्मा आपको पहना देगा कुछ का कुछ दिखने लग जाएगा ऐसे दर्शी नाम चक्षुबंधा वो कई जो जादू देखने वाले के चक्षु बंधन जो हो रहा था जादूगर ने चक्षु बांध दिया था हट जाने पर विद्यमान सति निवृत्ता फिर भी वो जादू के पदार्थ वास्तविक होते हुए जानकारी से निवृत्त हो गई ऐसा नहीं होता तथा इदम प्रपंचाख्यम मा, माया मात्र द्वेतम का उसी प्रकार से मेरा प्रपंच माया मात्र है वास्तव में वस्तु नहीं है वस्तु हो तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती वस्तु की निवृत्ति अन्य साधन से करना पड़ता किंतु प्रपंच की निवृत्ति ज्ञान से है जैसे रज्जु के सर्प की निवृत्ति रज्जु के ज्ञान से है है ठीक ठीक यथा सर्पो रजवाम कल्पित हो जैसे रज्जु में कल्पित जो सर्प है वास्तविक सर्प नहीं कल्पित हो वस्तु तो नास्ति वास्तव में नहीं है वो वो तो अज्ञान की महिमा से दिख रहा है वास्तव में सर पर नहीं है वस्तु नास्ती तथा उसी प्रकार प्रपंच ओपी आदि प्रपंच भी कल्पना है ये जाग्रत स्वप्न में कल्पना है प्रपंच की सुसूप में ही खो जाता है तो तुरिया अवस्था में कहा प्रपंच रहेगा आत्मा तथा प्रपंच ओपी कल्पितत्व रज्जु का सर्प कल्पित सर है रज्जु में भाषण वाला सर्प उसी प्रकार प्रपंच भी कल्पित होने से नैव वस्तु तो बीते वास्तव में वस्तु रूप से नहीं है देखना एक अलग है जंतु वस्तु नहीं है तथा चात्विकम अद्वैत वास्तविक जो अद्वैत है उसके विरोध नहीं होगा द्वैत है काल्पनिक और वास्तविक है अद्वैत इसका कोई विरोध नहीं एक उत्तम अर्थम व्यतिरिको व्यतिरिक दृष्टान्त के, के माध्यम से सिद्ध करते हैं विद्यमान शेत इत्यादि जो कहा विद्यमचे निवर्तेत न संशय इत्यादि था विद्यम हो यदि यृत्ति तो होती साधनों के द्वारा किंतु विद्यमान नहीं है यदि आत्म कारणीन सन् प्रपंचो विद्य तथा कृतक अन्य निवृत्तिरव्यं भावीनी देखो यदि आत्मा कारण के अधीन होकर प्रपंच रहे अपने कारण के अधीन होकर के जैसे कोई परमाणु को कारण मानते हैं प्रपंच का कोई प्रधान को कारण मानते हैं भिन्न भिन्न कारण हैं है न्यायायिकों को पूछते हैं कि जो प्रपंच किसे बनता है परमाणु से परमाणु जुड़ते जुड़ते बड़ा हो जाता है और सांख्यों को पूछते हैं तो प्रधान से प्रकृति से जग जड़ तो होता है, है। तो यही बोलना चाहते है यदि आत्मनि कारणाधीन आत्मा ने प्रपंच हो। कारण के अधीन होकर के आने वाले प्रपंच होने वाला प्रबंध कारणाधीन बने परमाणु आदि प्रधानादि कहते हैं परमाणु कारण है प्रपंच का और प्रधानवादी हैं प्रधान कारण है प्रपंच का इत्यादि जैसे जिस माना है जीवनों यदि आत्मा कारणाधीन सन कारण के अधीन होकर के प्रपंचो विद्यता तो कारण के अधीन होता हुआ प्रपंच हो तदा कृतक से मित्र प्रपंच क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा कारण के अधीन रहने वाला जो होगा कार्य होता है जो कार्य होता है अनित्य होता है घटादी के समान अनित्य होने से अनित्व निमात तन निवृति अवश्य प्रपंच की निवृत्ति अवश्य हो जाएगी कार्य हो नष्ट तो हो जाएगी हो, जाए। हो जाती निवृत्ति हो जाती कार्य क्षेत्र निवृत्ति नाम कार्य की निवृति माने क्या है चलो प्रपंच की निवृत्ति हो जाती कारण के अधीन होकर के वास्तव में प्रपंच हुआ होता निवृत्ति तो हो जाती किन्तु कार्य की निवृत्ति माने क्या कारण के साथ संपर्क प्राप्त करना घाड़ा फूटना माने मिट्टी में मिलना अभी मिट्टी रूप में हो जाना वो कारण के रूप से संपर्क प्राप्त करना रहा की निवृत्ति का यह है क्योंकि निरन्वय नाम में शान, सन्वय नाश होता है वहां घड़ा फूटता है तो मिट्टी सहित नाश तो होता नहीं है यह कपड़े का नाश दो तरह से नाश किया जाता है धागा धागा खोल देंगे तो कपड़ा नहीं रहेगा कपड़े का नाश हो गया क्यों कालांतर में फिर कपड़ा बन सकता है धागा जीवित है ये निरन्वय नाश है येन्वय नाश सविशेष नाश है, है। अवशेष बचा हुआ है और भागा को जला देंगे तो दोबारा कबड़ा बनने की आप फिर गुंजाइश नहीं ये निरन्वय नाश है तो यह असामवय नाश होगा प्रपंच का नाश होगा अपने कारण में जाके मिल जाएगा वो फिर कालांतर में हो सकता है ये कहना चाह रहे हैं सिद्धांत बोल रहे हैं कार्य की निवृत्ति माने क्या कार्य स्वेचा निवृत्ति नाम कारण कारण कारण में संपर्क प्राप्त करना अपना स्वरूप खो करके कारण रूप में रहना यही निवृत्ति होगी तथा अच्छा। तो तो कारण है जब कारण बचा हुआ है चलो तो कार्य का नाश हो गया कारण बचा हुआ है सती कारण है कारण के होने पर प्रपंच तो की निवृत्ति और अनात्यंतिक फिर प्रपंच की निवृत्ति आत्यंतिक नहीं हुआ अनात्यंतिक फिर हो सकता है प्रपंच अनात्यंतिक अद्वैत अनुभूति आशंकी का था उस स्थिति में अद्वैत की अनुभूति की शंका कोई कर सकता था किंतु न तो कारणाधीन संपंच कारण के अधीन होकर के प्रपंच नहीं है अपना अपना कोई उपादान कारण के अधीन होकर के प्रपंच हो ऐसी नहीं है तत् कल्पित अवश्य क्योंकि ये कार रजु का जो सर्प है उसके कोई पैदा करने वाला सर्पीढ़ी होगी क्या कारण के अधीन होकर के पैदा नहीं होता मायावी का दिखाया हुआ जो हाथी घोड़ा आदि जो भी होंगे जादू क्या उसके कोई कारण होते हैं क्या अपना अपने उपादान कारण से पैदा हुआ ऐसा नहीं कह सकते ठीक इसी प्रकार प्रपंचित है ना प्रपंच प्रपंच कल्पित होने से अवस्तुत्व जो कल्पित होता है ना वस्तु होता है तो उसके लिए कोई विनाश के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं ज्ञान मात्र साधन है उसमें जानना ही साधन है एक कहा टिप्पणी है दो तीन दो में कहा नो कारणाधीन एक भाव्यता हम कारण के अधीन ही प्रपंच पैदा होता है उपाधान कारणों के साथ जैसे नया बोलते हैं वो भी बड़े गुरुजन हैं परमाणु से पैदा होता है ये प्रपंच जगत सा कपिला बोलते हैं प्रधान से पैदा होता है इत्यादि नानो कारणाधीन भव्यता हम कार्योनियत अन्य त्वेत अनिवृत्त हो अद्वेत क्या सिद्धांति के बोलेगा महाराज जैसे वो आचार्य लोग बोल रहे हैं उनके भी मत रह जाए कारण के अधिनिक प्रपंच होता है मानो फिर भी अद्वैत की स्थिति हो जाएगी कैसे एक ऋषि का एक ऋषि की शंका कारणादेन दे, एवं अव्यु कारण के अधीन प्रपंच की उत्पत्ति मान लीजिए कार्य तो नियत तो अनित्व नहीं कार्य जो होता है अवश्य भावी अनित्य होता है यदि तो व्याप्ति है तो तन जब कार्य की निवृत्ति हो जाएगी तो अद्वैतम शेष्य अद्वैत भी हो जाएगा दोनों बातें रह जाएगी वादांतर अपलाप को भी ना करनी है गुरुजी थोड़ा दूसरे ऋषियों की जो बात है उनके अपलाप भी तो नहीं करना चाहिए ना वो भी बड़े बड़े ऋषि हैं उन्होंने सोच विचार करके लिखा हुआ है तो परमाणु कारणवाद का भी अपलाप करना ठीक नहीं है प्रधान कारणवाद का भी अपलाभ करना ठीक नहीं है। तो प्रपंच कारण के सहित हो जाए तब भी अद्योगिक हो जाएगी क्यों कार्य तो अवश्यम भावी है अनित्य है तो निवृत्त हो ही जाना है तो उसका काल में अद्वैतिक सिद्धि को हो जाएगी और उनके भी काना बन जाएगा द्वैत भी सिद्ध हो जाएगा ऐसी शंका करे तो उसने कहा कार्य सेच देखो अगर कार्य कारण के का अधीन होकर के होता हो तो कार्य सच निवृत्ति नाम कार्य की निवृति क्या कारण संसर्ग होगा फिर कारण जाके बैठ जाएगा वो अपना रूप खो देगा कारण रूप में रहेगा कारण रूप रहेगा तो फिर आने की संभावना है फिर अद्वैतिक सिद्धि कहां हो पाएगी इस सिद्धांत ने कारण संसर्ग तीन की टिप्पणी है कारणात्मना अवस्थानम कहा कार्य की निवृत्ति माने कारणों किसे रहना तो कालांतर में फिर कार्य आवश्यकता है तो इस तरह से तब चित्र नहीं हो पाएगा कल्पना ही मानना पड़ेगा ये कहा ठीक आगे न चाह कारणाधीन सब प्रपंचो अस्थित त्य कल्पित कारण के अधीन ये प्रपंच नहीं है रजो में सर्व बनाने के लिए अज्ञान को छोड़ करके कोई मटीरियल नहीं डालना पड़ता और उपादान कारण मेटेरियल तो नहीं आएगा सर को अंडा नहीं देना पड़ता है तस्य कल्पित आवश्यकता तो प्रपंच जो है कल्पित है इसे वस्तु नहीं जो वस्तु हो तो कारण के अधीन हो वस्तु ही नहीं क्या कारण के अधीन प्रपंच से माये या विद्यमान इसके विद्यमान तब तक है जब तक माया है अज्ञान है प्रपंच माया विद्यमान न तो वस्तुत्व वास्तव में वस्तु नहीं है ये जब तक अज्ञान है तब तक ये जीवित है प्रपंच प्रपंच से माया विद्यमान माया से विद्यमान है न तो वस्तुत्व यदि उदाहरणाभ्याम उपवाद उदाहरण दो उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करते हैं एक तो रज के सर्प एक मायावी की जादू दो उदाहरण है उसके द्वारा सिद्ध करते नहीं इत्यादि वाष नहीं रजिद्याल भ्रांति सर्प विद्यमानसम विवेक अथो निवृत्त हो में जो भ्रांति काल में कल्पना किया गया सर्प जो होगा वो वास्तव में हो तो ज्ञान ज्या, से निवृत्त नहीं होगा वो विवेक से निवृत्त नहीं होने वाला है उसके डंडा चाहिए क्यों रजु के सर्प को मारने के लिए डंडा की आवश्यकता है कि नहीं इसका मतलब वो वास्तविक नहीं है ठीक इसी प्रकार प्रपंजी है एक दृष्टान्त यह ठीक सर्पो ही रजुआ भ्रांत्या कल्पित हो सर्प जो है रज्जु में भ्रांति से कल्पित है अज्ञान से कल्पित है वास्तव में सर्प नहीं है वहां नायम सर्पो ना सर्पो रतु रेशा ये विवेक रिया केवल विवेक बुद्धि से निवृत्त होना वस्तु नायम सर्प इम रज्जु ये विवेक आ जाए ये सर्प नहीं है ये रशी है इसी बुद्धि बन जाए निवृत्त हो जाता है उसको मारने के लिए कोई डंडा आदि की आवश्यकता नहीं होती है विवेक बुद्धि से निवृत्त होता है नैवे वस्तु तो विद्य विवेक बुद्धि से निवृत्त होने वाला वस्तु नहीं होता वस्तु हो तो कोई अन्य वस्तु चाहिए उसकी निवृत्ति के लिए विवेक बुद्धि से जो निवृत्त हो जाता हो वस्तु नहीं होता वो कल्पना है काल्पनिक वस्तु की निवृत्ति होती है बाधिताश्यक बाधिताश्यक आरद्रह पर सत्ता जो बाधित हो जाता है रज्जु में सर्व का बाद हो जाता है कब रजु के ज्ञान काल में किन्तु पहले सर्प था अभी नहीं है ऐसी बुद्धि होती है क्या वहाँ तीनों काल में अभाव दिखता है नाशित नाश्ती ना न भविष्य ऐसा होता पहले भी नहीं था जिस काल में मैं दिखता था उस काल में भी नहीं था अभी भी नहीं है कालांतर में भी नहीं हो सकता ऐसी बुद्धि होती है बाधित से काल सत्ता भाव ये कहा समय हो गया है, थे थे थे है? ओम भद्रंग पशेम क्षमे स्थिर सुस्तमुशे महेश् ओ सा